भारतीय व्याख्यान इंग्लैंड में भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव सर्वोपरि समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करते रहो तुम एक संकीर्ण घेरे के अंदर बंधे रहकर अपने को शुद्ध हिंदू समझने का जो गर्व करते हो उसे छोड़ दो मृत्यु सबके लिए राह देख रही है और इस सर्वाधिक अपूर्व ऐतिहासिक सत्य को कभी मत भूलो कि संसार की सब जातियों को भारतीय साहित्य में निबद्ध सनातन सत्यों को सीखने के लिए धैर्य धारण कर भारत के चरणों के समीप बैठना पड़ेगा भारत का विनाश नहीं है चीन का भी नहीं है और जापान का भी नहीं अतव हमें अपने धनरूपी मेरुदंड की बात का सर्वदा स्मरण रखना होगा और ऐसा करने के लिए हमें रास्ता बताने के लिए एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है वह रास्ता जिसके विषय में मैं अभी तुम लोगों से कह रहा था यदि तुम लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यह विश्वास न करता हो यदि हमारे यहाँ कोई ऐसा हिंदू बालक हो जो यह विश्वास करने के लिए उद्यत न हो कि हमारा धर्म पूर्णतः आध्यात्मिक है तो मैं उसे हिंदू मानने को तैयार नहीं हूँ मुझे याद है एक बार कश्मीर राज्य के किसी गांव में मैंने एक वृद्ध महिला से बातचीत करते समय पूछा था तुम किस धर्म को मानती हो इस पर वृद्धा ने तपाक से जवाब दिया था ईसाई ईश्वर को धन्यवाद उसकी कृपा से मैं मुसलमान हूँ इसके बाद किसी हिंदू से जब यही प्रश्न पूछा तो उसने साधारण ढंग से कह दिया मैं हिंदू हूँ कठोपनिषद का वह महान शब्द स्मरण आता है श्रद्धा या अद्भुत विश्वास नचकेता के जीवन में श्रद्धा का एक सुंदर दृष्टांत दिखाई देता है इस श्रद्धा का प्रचार करना ही मेरे जीवनोद्देश्य है मैं तुम लोगों से फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि यह श्रद्धा ही मानव जाति के जीवन का और संसार के सब धर्मों का महत्वपूर्ण अंग है सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करने का अभ्यास करो यह जान लो कि कोई आदमी छोटे से बुलबुले के बराबर हो सकता है और दूसरा व्यक्ति पर्वताकार तरंग के समान बड़ा। पर छोटा सा बुलबुला हो या पर्वताकार तरंग दोनों के पीछे अनंत समुद्र है अतएव सबका जीवन आशाप्रद है सबके लिए मुक्ति का रास्ता खुला हुआ है और सभी जल्दी या देरी से माया के बंधन से मुक्त होंगे यही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है अनंत आशा से ही अनंत आकांक्षा और चेष्टा की उत्पत्ति होती है यदि यह विश्वास हमारे अंदर बैठ जाए तो वह हमारे राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त और अर्जुन का व्यास और अर्जुन का समय व समय जबकि हमारे यहाँ से समग्र मानव जाति के लिए कल्याण कर उदात्त मतवाद प्रचारित हुआ था ले आएगा आज हम लोग आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक विचारों में बहुत ही पिछड़ गए हैं भारत में पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिकता विद्यमान थी इतने अधिक मात्रा में कि उसकी आध्यात्मिक महानता ने ही भारतीयों को सारे संसार की जातियों का सिरमौर बना दिया था और यदि परम्परा तथा लोगों की आशा पर विश्वास किया जाए तो हमारा वह दिन फिर लौट आएगा और वह तुम लोगों के ऊपर ही निर्भर करता है ए बंगाली नौयुवकों तुम लोग धनी मानियों और बड़े आदमियों का मुँह ताकना छोड़ दो याद रखो संसार में जितने भी बड़े बड़े और महान कार्य हुए हैं उन्हें गरीबों ने ही किया है इसलिए ए गरीब बंगालियों उठो और काम में लग जाओ तुम लोग सब काम कर सकते हो और तुम्हें सब काम करने पड़ेंगे यद्य तुम गरीब हो फिर भी बहुत लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे दृढ़ बनो और इससे भी बढ़कर पूर्व पूर्ण पवित्र और धर्म के मूल तत्व के प्रति निष्ठावान बनो विश्वास रखो कि तुम्हारा भविष्य अत्यंत गौरवपूर्ण है ऐ बंगाली नवयुकों तुम लोगों के द्वारा ही भारत का उद्धार होने वाला है तुम इस पर विश्वास करो या न करो पर तुम इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखो और ऐसा मत समझो कि यह काम आज या कल ही पूरा हो जाएगा मुझे अपनी देह और अपनी आत्मा के अस्तित्व पर जैसा दृढ़ विश्वास है इस पर भी मेरा वैसा ही अटल विश्वास है इसलिए वे बंगी नवयुक्तों बंगी नवयुक्तों तुम्हारे प्रति मेरा हृदय इतना आकृष्ट है जिनके पास धन दौलत नहीं है जो गरीब हैं केवल उन्हीं लोगों का भरोसा है और चूँकि तुम गरीब हो इसलिए तुम्हारे द्वारा यह कार्य होगा क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है इसीलिए तुम सच्चे हो सकते हो और सच्चे होने के कारण ही तुम सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो सकते हो बस केवल यही बात मैं तुमसे कह रहा हूँ और पुनः तुम्हारे समक्ष मैं इसे दोहराता हूँ यही तुम लोगों का जीवन व्रत है और यही मेरा भी जीवन व्रत है तुम चाहे किसी भी दार्शनिक मत का अवलंबन क्यों न करो मैं यहाँ पर केवल यही प्रमाणित करना चाहता हूँ कि सारे भारत में मानव जाति की पूर्णता में अनंत विश्वास रूप प्रेम सूत्र भाव से विद्यमान है मैं चाहता हूं कि इस विश्वास का सारे भारत में प्रचार हो